हाथी और चींटी ये कहानी एक हाथी और एक चींटी की है। एक बार जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने बड़े डिल पर घमंड था। वो हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों को तंग करता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, उसने एक तोते को देखा जो दरख्त पर बैठा था। <laughs> ए टम वहां क्या कर रहे हो क्या तुम्हें दिख नहीं हम यहां से गुजर रहे हैं मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं चलो मुझे आदर से सजदा करो क्या मैं क्यों तुम्हें सजदा करूं क्या क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरी इज्जत कैसे की जाती है <laughs> तोते ने हाथी को सजदा नहीं किया। गुस्से में हाथी ने पूरा दरख्त हिला दिया और उसे उखाड़ फेंका। अब वो तोता उस दरख्त पर बैठ नहीं सकता था। वो उड़ गया। हाहाहाहा, <laughs> जाओ उड़ जाओ। देखा तुमने? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सामने तुम सब कमजोर हो। हाहाहाहा, <laughs> <laughs> हाथी फिर वहाँ से चला गया हमेशा की तरह वो दरिया पर गया पानी पीने को। बस उस दरिया के किनारे पर चींटी रहती थी, एक छोटी सी चींटियों के बिल में। हर रोज चींटी अपना खाना इकट्ठा करती और हर रोज हाथी उसे परेशान करता। आज का दिन जुदा नहीं था। जब हाथी पानी पी रहा था, तब उसने चींटी को देखा। सुनो चींटी, तुम कहाँ ले � मुझे ये वापस अपने घर ले जाना है। जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे तैयार रहना होगा और खाना जमा करना होगा। <laughs> अच्छा। हाथी ने फिर अपनी बड़ी सूंड में बहुत सा पानी जमा किया और चींटी पर छिड़क दिया। पानी ने उसका खाना बर्बाद कर दिया और अब वो चींटी पूरी तरह भीग गई थी <laughs> <laughs> <laughs> मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। ओ मैं तो डर गया। तू मुझे सबक सिखाएगी, छोटी सी चीटी। मैं तो तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। दफा हो जाओ यहां से। चीटी को हाथी और उसके घमंड पर बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि वो जल्दी ही उसे सबक सिखाएगी। मुझे इस शादी का कुछ करना होगा। � अगले दिन जैसे ही चींटी बाहर निकली और खाना इकट्ठा करने लगी, उसने देखा कि हाथी सो रहा था। उसे फौरन ही एक तजबीज सूझी वो खामोशी से उसके नजदीक गई और उसकी सूंड में घुस गई। एक बार अंदर आ जाने पर वो उसे काटने लगी। वो हाथी को काटती रही जब तक कि वो जाग नहीं गया और वो दर्द म मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चींटी ने उसका चिल्लाना सुना, फिर भी वो काटती रही, बाहर नहीं आई। अब हाथी को बहुत दर्द हो रहा था, वो रोने लगा। <laughs> मेहरबानी करके मेरी मदद करो, <laughs> मेहरबानी करो। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। <laughs> चींटी ने हाथी का रोना सुना। और उसकी सूर से बाहर आ गई। हाथी वस अदना चींटी को देखकर सक्ते में आ गया। वो इतना खौफजदा था कि चींटी कहीं उसे फिर न काटे इसलिए उसने खुटने टेके और वो माफी मांगने लगा। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाथी अपनी गलती समझ गया। वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद उसने � कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता सब काबिल होते हैं अपने हुनर पर घमंड मत करो उसका इस्तेमाल दूसरों कीो खिदमत के लिए करो तो बच्चों हमने क्या सीखा कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता हम सब काबिल हैं और हम सबके अपने-अपने हुनर हैं हमेशा यह याद रखो कि चींटी की तरह छोटा भी हाथी को सबक सिखा तुम चिंटू को बेहद सताते हो क्योंकि वो पानी से डरता है। मुझे माफ कर दो हम कभी भी उसे परेशान नहीं करेंगे असल में हम सब उसकी मदद करेंगे ताकि वो अपने खौफ का मुकाबला कर सके। बहुत अच्छे मुझे तुम सब पर बहुत नाज है।